अथ, है। जो जो हैं इसमें सबसे पहले अध भक्षण भक्षण में में के अर्थ में लगती है रक्षसादी जो खाते है, उसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है रक्षा के खाने के लिए अदी शपह इसका अर्थ हुआ कि अदादिगण की धातुओं से परे शप का लोप हो जाता है, लुक हो जाता है अधि प्रवृत्ति व्य शप मतलब अधि प्रवृत्ति आदि जो भी धातुए हैं उनसे परे शप का शप का क्या लुक लुक हो जाता है लुक हो जाता है तो वो लोप हो जाता है उनका फिर अगला सूत्र है उदाहरण के रूप में आप अति दे सकते हैं या अदंती भी दे सकते हैं अब लिट्टियम लिटीआम का अर्थ है कि अद जो है धातु उसको घस आदेश हो जाता है लिट परे रहने पर आदेश हो जाएगा तो वो बनगी घस धातु क्योंकि तो ली जो है उसमें इत है घस बचा घस घस आगे परसमे पर के रूप हैं क्योंकि इसके तो वहां पे क्या होगा कि लेट टिप और फिर अणल अणल का अशेष और घस घस अ तो घस अ घ घस अ को आगे फिर कोषु से जो है घकार को घकार को क्या होएगा जकार जकार हो जाएगा तो घ को कब तो झ बन गया तो उसको अभ्यास चल से चलते फिर से जस्ट होता है और जब जस्ट होएगा तो वो बन जाएगा झ जा से ज घस फिर उसके बाद अथोपधाय से वृद्धि हो जाएगी तो जघास इस तरह से रूप सिद्ध होगा तो लिटर स्थान से क्या हुआ कि विकल्प से अध के स्थान में घसरी आदेश हो जाता है लिट परे रहते हैं घसी में घस धा गस्दा, घस धातु शेष रहती है, जो है इस संज्ञा है और ये क्योंकि विकल्प से होगा तो जहां पर ये नहीं होगा वहां पर अध के इस तरह से रूप बनेंगे और आद बनेगा घचली के अभाव में जैसे जधास बना प्रथम पुरुष एक वचन में वैसे आद बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन जहाँ पे अधातु को देश आदेश और ही रही। वहां पे अद, अद, अ इस तरह से रूप रूप होते होते आद रूप सिद्ध है फिर है शासी घसी नाम चू से इन मतलब ए ओ ई रे एयर ल उसके बाद या फिर इनके बाद स को श हो जाता है ठीक है जी को हो जाएगा और घस्ते अब इन, इन, इन, इन सूत्र क्या बोलते है कि इण और कुर्ग से परे इण तो बता दें यू औया वाला और कवर का, का, का इनसे परे जो शासध धातु वस धातु और घस धातु इनके जो अवय है सर, शास का सर, वस का सर और घस का सर, इस को, इस सर को जो है शर, कौन सा शर? पेट कटा शर हो जाएगा और जब ये हो जाता है तो उसके बाद क्या है गम हन जन खन घसाम लोपा कंगी इस सूत्र की वजह से क्या होता है कि इस सूत्र की वजह से उपधा का लोप हो जाता है यहां पे है कित वेद, वेद में होता है क्योंकि तो पे पे कित में होता तो जो अस लिट है वो कित होता है तो अतुश जहाँ पर है वहां पर वो असोग है ठीक है जी असोग अपित जो लिट होता है वो कित होता है अपित भी होना जरूरी है तो असहयोग तो है अपित भी है और लिट है तो वो कित हो जाएगा तो अब जब कित हो जाएगा तो का सामने खान रूप कैसे बनता है कि घस घस अतुस घस अतुष झुस अब झस कैसे बना से और उसके बाद अभ्यास चर्चू से क्या हो गया ज ज घस में क्या हुआ की शाशीवती घसी नाम से को हो गया पेट कटा तो कटा अब जो घ है यहाँ पे घ के बाद अ है तो गमहन हन जन खन घसम लोगों के इस सूत्र से क्या हुआ अचुर लिटकेट से तो कित संज्ञा होगी और गम हन जन खन घसाम लोगों के इससे क्या हो गया लोप हो गया किसका उपदा का लोप पे उपधा जो कि घस में उपदा है घ में जो अ है जो कि उपदा है उसका लोप हो गया तो घ रह गया अदा और जब आदा रह गया तो यहाँ पे क्या हुआ फिर आगे खरीच से कुत्व हो गया खरीच से कुत्व कैसे हो गया क्योंकि श है परे ठीक है खर परे रहते जलों को चर हो जाते हैं तो घ क्या है वो है जल और उसके बाद क्या है खर है खर क्या है जो है खर में आता है तो खर परे रहते जल जो कि घ है उसको क्या हो गया चर चर हो गया तो घर किस वर्ग का है घ है वर्ग का तो उसको चर क्या हो गया क हो गया तो बन गया ज आता क्रिपेट करता शुष्ट आधा क और पेट कटाशा मिले तो क्षवना तो तो इस तरह से वेति नाम इद्यर्ति वेति नाम का अर्थ हुआ कि अद री और व्यय इन से इन स्थलों से नित्य रूप से इट होता है इट होगा ही होगा नित्य रूप से होगा किन धातु से होगा धातु से अब इड इति आरतीस में बनता है री धातु से बनता है और अच्छा इड अति असल में क्या है सूत्र क्या है इड अत्य नाम तो इड मतलब इट वाला इड ठीक है जी उसके बाद अति अति जो है रूप बनता है अधिक रूप बनता है री धातु का व्यय रूप बनता है व्यय धातु का अधातु खाने के अर्थ में री धातु जाने के अर्थ में व्यय धातु ढकने के अर्थ में इन धातुओं से परे थल को क्या होगा नित्य रूप से इड का आगम होगा तो आदि थे रूप सिद्ध होता है इट का आगम होगा उदाहरण तो है फिर हु और हेर भी मतलब जो धातु है जो कि हवन करके अर्थ में या खाने के अर्थ में लगती है जो की जो अत्याधिगण वाली धातु में उसमें और झलंत धातुओं से परे झलंत जैसे अध धातु है तो ये झलंत है से पर ही को क्या हो जाता है धी आदेश हो जाता है तो ही को धी हो जाएगा तो अधी ये रूप बन जाता है हु झलवी और मतलब हु धातु और झलंत धातुओं के बाद ही को धी हो जाता है अधः अधः अध्याम का अर्थ हुआ कि अद धातु से परे जो अप्रिक्त अप्रिक्त क्या होता है अपरिक्त में याद रखना है कि एकाल प्रत्यय अप्रिक जो एक अल वाला जो भी प्रत्यय होगा वो अप्रिक्त होगा तो अपरिक्त सार्वधातु को अट आगम होता है और वो सबके मत से होता है अट धातु से परे जहाँ पे अपरिक्त सार्वधातु है उसको अट आगम होगा तो उसमें अब जैसे आदत रूप है तो उसमें क्या होता है कि आद त तो, यहाँ पर अट से परे अपरिक्त सार्वधातु जो त तो है उसमें अट आगम हुआ तो अट आगम में और तो आद अ त तो आदत इस प्रकार से रूप बनता है रूप सिद्ध होता है मतलब अधिक अपर सार्व धातु को अट आगम होता है सर्वेशा मतलब सभी के मत में और मतलब अध से अड आगम होता है अड आगम होता है सभी के मत में सभी के मत में मतलब पाणिनी ने व्याकरण में गर्ग आदि आदि आदि बहुत सारे ऋषियों के नाम बताए और कि भाई ये उसके मत में ये उसके मत में ये उसके मत में तो यहाँ पर क्या है कि सर्वेशा मतलब सभी के मत में जितने भी वो है उन सभी के मत में ऐसा होता है लुंग सन और घटरी और सन सन जब होता है उस स्थिति में और जब लुंग धातु हो लुंग लकार हो धातु को क्या हो जाएगा घसली आदेश हो जाएगा लुंग और सन परे रहते। लुंग सन और घसली मतलब धातु को घसली आदेश हो लुंग और सन परे रहते घसरी आदेश में क्या है घस शेष बचेगा ठीक है और ये जो है ये कहीं पे भी विकल्प से नहीं हो रहा है तो ये पक्के रूप में होता है तो रूप कैसे बनता है अघस्त बना अधातु से लोंग में टिप हुआ टिप में फिर इतर से एकार का लोप हुआ लुंग लोंग लिंग अड़ से अडका आगम हुआ अघस स्थिति में लोंगी अच्छा अद था तो पहले क्या हुआ अद ही है तो सॉरी स्थिति में लोंग के स्थान में हो गया ती शेष बचा फिर इतर से ई का लोप हो गया अद इसमें के में, से तो तो इस में लुंग लुंग लुंग से और घस तो यह स्थिति में से अड़ागम और बनी अब अब क्या होता है कि अब यहाँ पे चली चली होना था चलेह लोंगी वगैरह वगैरा ठीक है चली हुआ चले के बाद चले सिच होना था सिच नहीं हुआ सिच को बाद कौन कर देता पूरे पदे पुषादी के बाद दुतादी जो धाती है उनके बाद अल री है संज्ञा जिस धातु में उनके बाद क्या होगा परस्मय पद में चली के स्थान में अंगादेश होता है सूत्र पहले बता चुका हूं मैं पिछले एक ऑडियो में तो होगा क्या कि यहाँ पर अंग घस शेष बजता है तो रिट होने की वजह से यहाँ पर इत मतलब रिद होने की वजह से अंग हो जाता है अंग किसको चली को अंग उसमें क्या है अशेष बचता है तो स्थिति क्या थी उसमें चली होना था चली के स्थान में अंग हो, होने अंग अंग हो गया अघस तथा अघस अत ये रूप सिद्ध तो यही है यहाँ पर अध्यातु क्योंकि पाठ्यक्रम जो एमए परीक्षा का पाठ्यक्रम है पंजाब विश्वविद्यालय का अभी 2015-16 का उसमें यह है कि की भूवादी गण के अलावा जितने भी नौ नौगढ़ हैं उनमें से सिर्फ केवल प्रथम धातु तो यहाँ पर यही है प्रथम धातु अध तो है इसके अलावा एक सूत्र है जो कि आगे के रूपों को सिद्ध करने में कहीं काम आएगा वो रूप सूत्र क्योंकि यही पे है उसको मैं बता देता हूँ वो नहीं आएगा केवल केवल रूप सिद्धि के लिए आवश्यक है सूत्र क्या है अनुदापद अर्थ उसका ये है की अनुदा उपदेश में जो अनुदात पड़े गए है वन और तन आदि गण को अनुरासिक अंत अनुना जिनके अंत में धातुओं का लोप हो जलादी जलादी गत होने पर पर अब अगर या हैं तो धातुओं का, अनुनासिक अनुनासिक का हो जाए जैसे धातु है तो तन में न जो है अनुनासिक है तो उस न होएगा या फिर वन धातु उस है उसमें न का लोप या फिर जो जो वन अनुनासिक अंत जो जन के वर्ण में अंत में अनुनाशिक हो तो उन धातुओं का लोप होता है जलातिक तो अब जैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी सूत्र की तो आगे बताएंगे अभी जो है ये अदादी हमारा यहाँ पे धातु समाप्त हो गई अब जोहत्यादि की हुतु तो जो जोहत्यादी में क्या है की हुतु दान और आदान देने लेने के अर्थ में होती है दान एक तरह से छोड़ना त्याग करना किसी वस्तु का उस अर्थ में हु धातु लगेगी जोहत्यादि बेसलू जो, जो से शलू होता है और जब श्लू होगा तो श्लू में कुछ भी शेष नहीं बचेगा उसका पूरे के पूरे का लोप हो जाता है तो श्लू कहने का तात्पर्य क्या है क्योंकि तो ज्योत्यादि गण की धातु से शब का श्लू श्लू मतलब लोप हो जाएगा श्लू का अर्थ भी लोप ही होता है परंतु तो भिन्न कार्य करने के लिए यहाँ पर उसको लुक नहीं कहा और ना ही उसे लोप कहा जहां पर श्लू कहा तो उसका अर्थ क्या श्लू उसका तात्पर्य है कि श्लव स्लव मतलब श्लू में श्लू में क्या होता है धातु को द्वे हो जाता है द्वे मतलब द्वित्व हो जाता है श्लव श्लू का अर्थ है कि श्लू में धातु को श्लू के विषय में धातु को द्वित्व हो ठीक तो है तो हु धातु है हु के बाद जो है लट तिप शब्द इस स्थिति में शब्द जहां पर होएगा तो शब्द की बजाय का श्लू हो जाएगा श्लू हो जाएगा उसका लोप हो गया बचा ही नहीं हु ये चीज हुए अब धातु को द्वित्व हो गया तो हु हु में अब आगे क्या है से हुआ को झ होगा और अभ्यास से चर्च से झ को झ हो जाएगा तो जूहु ती जूहु ती के बाद क्या है कि उसको क्योंकि तिंग शित कम से तिंग की भी सारधातुक संज्ञा हो जाती है तो सार्वधातु से गुण होने पर ज्योति रूप सिद्ध हो जाता है ज्योतिस्ता का मतलब है कि ज का ज को अत आदेश होता है और जब ज को अत आदेश हो जाता है तो वो जो एक सूत्र पहले था वो धातुष्णु शार्धातु के मतलब हु और स्नु ठीक इनका जो अनेक आच जो है असयोगु और स्नु धातु जो अनेक आच आ, जो जो अनेकाच अंग है, अनेकाच है, है, मतलब अनेक वाला, वाला, एक से अधिक अच्छ वाला, तद अव्यव अव्यव उसका जो पुर्व, पुर्वक उवन है, उस उसवर्ण को जन आदेश हो जाता है आजादी प्रत्येको हो जाएगा उन्ण को जन आदेश हो जाता है मतलब उसमें वहां पर यही नहीं है कि वहां पे संधि वो संध्या की कार्य नहीं होंगे उसमें आजादी रहते हो जाएगा तो अद्यस्ताद से क्या हुआ जस को अत आदेश हो जाता है ज को अद आदेश हो जाता है ये सूत्र का अर्थ है कि अभ्य अभ्यस्त से परे अभ्यस्ताद मतलब अभ्यत से परे ज को अत अद अभ्यस्ताद अभ्यस्त से को अत आदेश क्या हुआ जन हो गया तो ये रूप से है। यहां पे और गुण होना था वो गुण होने के बजाय क्या हो गया जण हो गया के इससे और जण हो गया तो ऊ को व हो गया जण में क्या हो जाता है कि को व ई को रिको रिको ल तो उ तो को व हो गया तो वी इस प्रकार से बन गया भी, री, भी, इन धातुओं से लिट में आम होता है विकल्प से और आम परे रहते श्लव वाला भाव भी होगा वाला भाव क्या होता है कि स्लव जब होता है तो धातु से द्वित्व होता है तो धातु को तो द्वित्व होगा ही साथ में इन धातुओं के बाद आम भी होगा तो एक तो आपके पास जुहु ठीक है हु धातु है हु धातु में स्लव वाला भाव होगा तो द्वित हो जाएगा स्लव से द्वित हो जाएगा तो हु, हु आम हु लिट था, उसमें क्या हो गया हु, लिट के स्थान में हु, आम लिट। और आम से फिर उसका लोप हो जाता है लिट का तो फिर हु आम बचा हु आम में फिर स्लव भाव है तो स्लव से क्या हो गया द्वित्व हो गया हु, हु आम। तो उदातु से से विकल्प से क्या हो गया हमी दस करने पर उसको ज हो गया झ जा को जो जा अब उसको गुण किया क्योंकि तो अर्धातुकम अर्धातुक से अर्धातु समझा और उससे अर्धातु अर से गुण हो गया तो गुण हो गया तो इससे क्या हो गया अब वो जो है अगर कोई कहे कि भाई यहाँ पर के ये सूत्र क्यों नहीं लगा ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये सूत्र का इस सूत्र का प्रयोग क्यों यहाँ पे क्यों नहीं किया भाई हाँ पर इसका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नहीं बल्कि है बल्कि गुण हो जाएगा जो है उसको ओ हो जाएगा ओ हो जाएगा बाद में उसको एच होगा अवेश हो जाएगा तो वो जूहो जुहु आम जुआम बन जाएगा जुहब आम के बाद फिर क्री लगेगा क्री से फिर आगे लिट उसका चकार बन जाता है तो जुवाम चार ये है उसको जो है मोह अनुस्वार हो जाता है और अनुस्व से यही स्वर्ण यही पर स्वर्ण से पर स्वर्ण होकर के जुवा चारो बन जाता है चिकार जो है वो पहले बताया जा चुका है कि क्री को जो है और ठीक है जी लिट, टिप, का बचेगा तो उसमें क्री, क्री, होता है है है को जो जो वो उरत से अतादेश हो जाता है रोक हो जाता है को, क्री को हो जाता है कर तो उसका जो है क्री का जो कर हैदी शेष से रोप हो जाएगा कर शेष बचेगा से को जो है चा हो जाएगा और फिर जो बाद वाला जो क्री है उसको क्या होएगा उसको से वृद्धि हो करके कार बन जाएगा तो चकार ये रूप तो रूप एक बनाया और फिर छकार बनाया बन रूप और ये क्यों बना बी री शुच इस सूत्र से ये सूत्र सूत्र ने क्या कहा है कि भी जो कि डरने के अर्थ में होती है जो कि लज्जा के अर्थ में होती है लजाने के अर्थ में और भू धातु धातु पालन, पालन के अर्थ में भू धातु हवन के अर्थ में इन धातुओं से आम प्रत्यय होता है लेट परे रहते और विकल्प से होता है तथा तथा श्लोक के विषय में जो कार्य द्वित्व कार्य है वे भी जहां पर ये नहीं होगा वहां पर जुहाव रूप बनेगा जुहा चुकार रूप बनेगा ठीक है और जुहा विकल्प से आम नहीं होगा वहां पे जुहाव रूप बनेगा आम के अभाव पक्ष में क्योंकि लिट है लिट में तो लिट धातुवरण अभ्यास से उससे द्वित हो जाता है और फिर आगे इस प्रकार से जुहा ये हो आ, और इसमें एक और फिर सोते है जूसी चो जूसी का अर्थ हुआ कि जो इग अंत अंग है इग अंत अंग मतलब ई रील री, री। ठीक है जी तो में क्या है उ है उस अंग को गुण हो आजादी जुस पर आज आदि जो जुस है आजादी जुस मतलब आजादी जो उस है जो का उस शेष बचता है तो उस अगर हो तो क्या होगा जो इगंत अंग है जैसे यहाँ पे ऊ है ऊ तो को क्या होगा गुण हो जाएगा उसको जन नहीं होगा गुण हो जाएगा तो गुण हो करके गुण में हु को ओ हो जाएगा उके। उके उको ओ जाएगा। ओ हो हो जाएगा करके और जूहाव इस प्रकार से और ये कहा मना अजुहु गुण होता है आजादी जुस पर रहते और जुस कहाँ पर होगा लिंग में न्ण। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि लिंग में यास और लुंग में सिच के कारण जुस आजादी नहीं रहता अतः वहां ना हो इसलिए यह विशेषण दिया गया है बाकी जगह ये है। तो यह होगी जो हत्या जोह अब है अब दो सूत्र है थोड़े से काम के हैं एक है हलीचर हलीचर यह व्याख्या के लिए नहीं आएगा क्योंकि पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है पाठ्यक्रम में केवल गण की पहली धातु तो जो गण की पहली धातु है वो ही है तो ये इस सूत्र का अर्थ क्या है हलीचय का कि रेफ और व अंत रेफ जिस धातु में है या व जिस धातु में अंत में है उस धातु के धातु के उपधा का जो एक है जो कि उपधा में है अगर तो वो दीर्घ हो जाएगा हल परे रहने पर हल मतलब व्यंजन पर धातु की उपधा में अगर एक है तो उस एक को दीर्घ हो जाएगा तो यहाँ पे दिवादी गण में क्या हुआ दिवादी गण में सिर्फ एक सूत्र है दीव धातु जो है क्रीड़ा विचिकित्सा व्यवहार विचिकित्सा मतलब जीतने की इच्छा व्यवहार द्युती अर्थात चमकना स्तुति और मोद प्रसन्नता मद नशा स्वप्न कांति गति और क्रीड़ा में विशेष रूप से जुआ आदि क्रीडा तो धातु अनेक अर्थों वाली है अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होता है दीवादि इसमें सूत्र है दीवादिव्य शन दीव आदि जो धातुएं हैं उनसे शयन प्रत्यय होता है कहाँ होता है शब्द के स्थान में जैसे कर्तरी शब्द कहा तो कर्तृ शब्द में जब शप होना था वर्तमान में लट से लट हुआ देव धातु से और फिर लट के स्थान तिप और तिप के बाद फिर कर्त शब्द से शप और शप के स्थान में युवादी शन से शन हो गया तो शन जब होएगा, तो वहां पर य बचेगा न और जो है इतक है शक का फल यह हुआ कि वो शीत हो गया तो शारधातु हो गया पर कि वो पित्त नहीं है ठीक है शो है यहाँ पे शन शप में तो प होता है यहाँ पे शन में प है ही नहीं तो संज्ञा नहीं है तो पित नहीं है तो ये एक विशेषता है यहाँ पर ये ध्यान दें है बाकी क्या है कि दिवादिप्य शन शन हुआ ठीक है और हलीच दिव स्थिति बनेगी दिव्यति क्यों बनेगी दिव्य वर्तमान लट, लट हुआ ठीक है देव ला और उस पर फिर तिप हुआ शेष बचा देवति उसमें फिर शप होना था शप के स्थान में शन हो गया शन का यह शेष बचा दिव्य ती अब दिव्यति में क्या हो गया हलीचर से दीर्घ हो जाता है क्योंकि दिव्य धातु में वह अंत में है वह अंत में है और उसके बाद अगर अगर हल हो तो हल पर रहते जो उपद है उसको दीर्घ हो जाएगा तो दिव्य में देव में जो ई है उसको दीर्घ करके दिव्यती ये रूप से धोता फिर आगे आ गया हमारे पास स्वादिगण स्वादिगण में भी एक ही सूत्र है शुए धातु है वो अभिशव निचोड़ने के अर्थ में रस निकालने के अर्थ में लगती है स्नपनम या स्नान कराना किसी चीज को पीड़ा करना और स्नान कराना और सुरा का संधान करना इन अर्थों में शुए धातु का प्रयोग होता है धातु आदि शह सह इससे क्या होता है धातु आदि जो श है उसको स हो जाता है तो शुए का सुष है और उसमें भी जो है उसकी हो जाती है तो है, सु, सु है तो तो शेष शेष का मतलब स्वादी जो धातु है, उसमें स्नू होगा स्नू होगा तो शब्द के स्थान में जहा पे कर्त शब्द शप शब होना था शब्द के स्थान में स्नू हो गया स्नू का नु शेष बचेगा शक है तो सुन लट टिप टिप हो हो गया तो तो शेष बचा से से ऐसे गुण गुण तो रूप उसके बाद अच्छा एक और सूत्र भी है सुसू सु, धूम भी परस्वी पदेशु तु सु और धू इन धातुओं से परस्वी पदेशु परस्वी पदों में सिच को इट होता है सिच को जब इट होगा तो वहां पर न, क्या रूप बनेगा धातु है सुधातु से लंग में पर्च में पद में लंग लुंग होना चाहिए सु जो है भातु से लुंग में, पर में, से में में में में इकार लोप लोप फिर अडागम अडागम में, अडागम हो गया ठीक है तो असूत तो इस स्थिति में क्या हुआ कि चलाऊ चलाऊ के स्थान में स्थित तो असुत तो। ऐसा होने पर परस्मी पदेशु इससे क्या हुआ की स्थान में ईट का आगम और अस्थिपयुक्त क्या हो गया जो त है उसको हो गया ईट का आगम ईट इट, ईटी से सलोप तो अब क्या बचा असु अब यहाँ पे सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु इससे क्या हो गया जो जो सु है उसको आवा, आवादेश हो गया वृद्धि होगी वृद्धि होगी तो और उसके बाद आत्मयप में और आत्मे पद में अशुष्ट बनता है ये जो है असल में क्योंकि ये उभयपदी धातु है इसके जो रूप हैं वो स्वादि ये जो धातु है उपदेश में शिकार आदि है इसका निगार इस संज्ञक है अब जो जिनका निगार संज्ञ होता है तो उसका फल फल क्या है स्वरित कर्त्याय क्रिया है स्वरित और यह जो है इस संज्ञक है जिन धातुओं में उनका कर्त कर्ता के अभिप्राय अगर फल हो रहा है तो वहां पे आत्म पद होगा नहीं तो प्रश्न पद होगा तो ये उभे धातु है नियत तो होने की वजह से ठीक तो है तो तो होने के है जहां पर तो है परस्पर पद वहां बना असावित और जहाँ पे है आपने लुंग में ये हो गया अब फिर तुताधिगण में गण में तुदु जो है व्यथन पीड़ा के अर्थ में लगती है तुतादिप भी है शह तुदी धातुओं से श होता है करत्री के करत्री हो पहले और उसके स्थान में शप के स्थान में उसको बाद करके तुदादी। मतलब शप और उसके संजक में में है और शेष बचेगा तो तुद और इसमें क्या होता है की तुद धातु है लट तिप ठीक है जी और शेष बचेगा तो तुदती अब यहाँ पर क्या है कि अ है अ है तो इससे लघु लघु इससे जो है उपदा को गुण होना था पर वो नहीं होएगा क्यों क्योंकि जो यहाँ पे अ है श में जो अ है वो पित्त नहीं पित नहीं है, पित नहीं है तो तो है तीन श्री सार्धातु से उसकी सार्वधा संज्ञा है पित्त नहीं है तो सार्धातु पित्त से वो भाव होगा भाव हो लघु से जो गुण आदि होना था वो चय सूत्र से वो गुण वृद्धि नहीं होगा और यहाँ पर यह तो इस प्रकार से ये हो गया और फिर आगे है हमारे पास रुद्रादिगण रुद्रादिगण में क्या है रुधिर धातु है रुधिर धातु जो है रोकने के अर्थ में आवरण ढकने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो यहाँ पे क्या है रुदादिव्यु आदि रुदादि धातु से स्नम होता है ने बचता है जो है वो एक संख्या परिभाषा से जो अचो में जो अंतिम स्वर है उससे बाद जो है इसका प्रयोग होता है तो रुद्र धातु में क्या होएगा कि ये रुद्र धातु जैसे है तो उसमें र में तो कोई स्वर नहीं है में ऊ ऊ है है तो जो है, उसके बाद इसका का प्रयोग होगा और और बचे पे आएगा लोप लोप हो हो जाएगा, जाएगा। तो शीत तो है पर तो क्योंकि ये शीत तो है परंतु अपित भी है अपित है तो ये सात कम अपित हो जाएगा तो गुम नहीं होगा रू को गुण नहीं रहेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा और रू में जो है रू के एकदम रुंद रुद में क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या है कि के बाद अगर न आए तो तो न को जो है अना हो जाता है परंतु वो ना ना वो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा तो ऋण रूप बन जाएगा न को अणा हो जाएगा तो इस प्रकार से रु इस प्रकार की रूप बनेगा और जहाँ पर स्न सोरलोप स्न सोरलोप ये जो एक सूत्र है ये क्या करता है कि इससे स्न सोरलोप से, से रुद ये रूप बनता है स्न सोरलोप ये है कि स्न जो है स्नम स्नम ठीक है ना स्न और अस्म का स्नम के बाद और अस धातु के बाद जो अ है उसका लोप हो जाता है स्नम का जो नौ में जो अ है उसका और जो धातु का जो अ है उसका लोप होता है इसकी गिद्वत भाव हो गया है ठीक है जी गिद्वत भाव होने से क्या निध हो, हो गया तो उससे स्नम में जो न है उसका लोप हो जाता है और फिर रुद्विय रूप होता है थोड़ा इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चीज ये देखने की है दो सूत्रों तो का का उदाहरण है, तो तो कैसे इसकी रूप सिद्धि, अर्थ है कि दें धातुओं के बाद श्नम श्नम के के स्थान में होगा, और श्नम होगा तो श्रम के शिकार और विकार के लोग केवल न बचा रहेगा न जो की अकारांत है अब रुणधि रूप कैसे बनता है कि रूप स्थिति में होता है है है रकार रकार के एक दंबार, रकार के बाद जो उ है उसके होगा क्योंकि मित है, है पर इस परिभाषा से कि जो मित मित्र जो प्रत्ययते है हैं वो अच के बाद उनका प्रयोग होता है तो रुद्र बहादुर में रो है, है न लगा तो रुद अब इसमें जशस धोधह इस सूत्र से तकार को दकार हो जाता है तकार को दकार हो जाता है तो रुंदी और धातु का जो दकार है उसको जश दकार हो जाता है तो रुंदी रुंदी में फिर ना को कोणा हो जाता है तो रुणा दि रूणी ये रूप से धरता और दूसरा हो गया हमारे पास रुंद, रुंद में क्या होता है कि अब रुन्द में क्या होता है कि रु, रुद, तो, ये रूप है जी इस स्थिति में होने अपे के होने के कारण उसके पर स्ने से अकार का लोप हो गया तस् के अकार लोप हो गया तो तकार को जस्ट अथो धो दूत्र से क्या हो गया त हो गया तो दुद्या जरे जो स्वर्ण के पूर्व जो अधिकार है उसका विकल्प से लोप होने पर रुन रुद्र तब क्या हो गया कि और यहां पर क्या हुआ एक चीज तो तो तो दिव्य तो क्या होता है में में ये में क्या हो जाता है कि हमारे पास के स्थान में शनम हो जाता है उसका है उसका बचता रुद्र धातु में रुद्र रुधिर धातु का रुद्र शेष बचता है ठीक है जी तो इसमें क्या है कि नम होएगा तो रुद्री थी, स्थिति में रोड़ी स्थिति में क्या होगा ठीक है जी और पे श्नम, श्नम हुआ तो ती से दकार को दकार तो रुदी और फिर दकार को जो पहले वाला दह था उसको जो तो है उसको तो दह हो गया तो रुद धी बन गया और जो पहले वाला द है उसको हो गया द तो रुंद तो रुंदी रुंदी में जो न है उसको न हो गया रुणी से ठीक है जी क्योंकि तो न यहाँ पे पूरा होता है तो रुणधि ये रूपन और आगे फिर क्या है कि जहाँ पर पित्त नहीं है वहां पे अपित है तो शारद तो यदव हो जाएगा विद्वत भाव होगा तो स्ना सोलोप है इस सूत्र से क्या है कि स्ना के जो न का जो अ है उसका लोप हो जाता है धातु हो जाएगा तो शार कौन है शार धातु है ये आप अब स्थिति में क्या होता है ध्यान दीजिए कि लट प्रथम पुरुष में स्नम होने पर रुदी है जो तकार है उसको जशो चथोध से विकार हो गया रुद झरो स्वर्ण से पूर्व कारोप हो गया, गया। रुदस रुन अब रुन्द से स्थिति में क्या हो गया इस स्थिति में जो है स्थिति में नत्व जो है वो नहीं होएगा यहाँ पर नहीं होएगा असिद्ध है और असिद्ध होने से नकार के स्थान में नकार को अनुस्व और ये सारी चीजें उससे अनुसार होता है अनुसार से ये परस्वर्ण हो जाता है और परस्वर्ण के असिद्ध होने से पूरा तत्व नहीं होता और जहां पर जरो लोप नहीं हुआ तो वहां पर रुद इस प्रकार से दा और दा वाला रूप बनेगा और जहां पर लोप हो जाता है वहां पर और फिर ध इस प्रकार से रूप बने ये हो गया तनाधिकरण में क्या है तेनाधिकनु विस्तार जो धातु है जो विस्तार है उसमें ऊ जो है उसका लोप हो जाता है इस संज्ञा से तन धातु शेष बचती है ऊ कृप्य सूत्र बोलता है कि तन और बी आदि जो धातु है उससे ऊ होता है तो शब्द के स्थान में क्या है कि ऊ होएगा तो तन ऊ लटतिप ठीक है तो तन ऊ ती और शेष धातु धा संज्ञा और सात धातु गुण होगा तो तन ऊ ती ओ की रूप से हो जाएगा और फिर है हमारे पास थास। थास। बोलता है आदि से से का विकल्प से लुक होता है ता और थास रहने पर अब जैसे त है तो वहां पर दो रूप बनेंगे एक बनेगा अतत जहाँ पर सिज का लुक हुआ और एक बनेगा अतनिष्ट जहाँ पर सि जो है अपने पदी धातु है और इसमें किस तरह से है जैसे अतत मैं रूप से बताता हूँ तन धातु से लुंग में अपने पद में ला हुआ ठीक है जी उसको फिर त्वादेश हुआ फिर अडागम लुंग धातु से अडागा मध्य में चे लुंगा चले से ठीक है जी वो हुआ अब अतन सता ये स्थिति है स्थिति है तथा तो तो क्या क्या हुआ हुआ का हो गया स्थिति जल जल जली इस सूत्र से क्या हुआ? कि परे रहने पर और जो कि क्योंकि इस सूत्र से क्या हो जाता है कि उसका लोप हो जाता है न का और लोप हो जाता है तो वो ये रह जाता है और रूप सिद्ध हो जाता है। और जहाँ पे स्विच का लोप है पक्ष में क्या तो पे स्थिति में इड का आगम हो जाता है इड का आगम हो जाता है तो लोप के बाह में इड का आगम और आधा से ईडा से इड का आगम हो गया अतन सत और फिर को आदेश प्रत्यय से सको शाह होकर के अत्य रूप से असल में उभयपदी धातु है तो धातु है परंतु इसका जो जो मूल बहुत महत्वपूर्ण वो वो है अपने पद के रूप ध्यान और इसमें तनादी तनादी वो की धातु से और फ्री धातु से उप्रत्य होता है और दूसरा सूत्र की तनादिव्य तथा सो अर्थात जो, जो तन आदि से परे विकल्प से लोप होता है तरह और धातु धातु परे रहते हैं। इसके बाद फिर बोलते कि आदि में रा, और रा में और बड़ी कीमत है, ठीक है ये जो धातु है ऐसी जो धातु है इन धातुओं के बाद श्ना होता है तो मूल धातु क्या डुक्री डुक आदि इससे जो है दो की संख्या हो जाएगी और भी इस में के है तो ये ये धातु इस है इसका शेष है इसके रूप दोनों उसमें चलेंगे में पर में। एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ती है वो है सूत्र सूत्र बोलता है की स्ना स्न और अभ्यस्त के आकार को इकार हो जाता है स्ना जो है उसके आ को हो जाएगा हलादी कित के के सात हैं बढ़े जाते है। नहीं होगा तो ये हल इस सूत्र से क्या हो जाता है कि जहाँ पे क्री धातु है क्री के बाद स्नान आ गया और उसके बाद तस्त आ गया तो तस, ना संज्ञा में क्या है जो शना का आ है तो वहां पे ई हल्गो से उसको क्योंकि पेत से से होगी होगी है तो गेद परे रहते उसे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा ई हो, हो जाएगा तो स्ना को स्नी हो जाएगा और वो क्रीत बन जाएगा और उसके बाद उसको नीणी तो में क्या होता है कि क्री धातु से तो से लट में प्रथम पुरुष बहुचन में ज, जी में क्या हुआ क्रिया जी के स्थान में अंत आदेश अंति स्थिति में से आकार, जो आकार है उसका लोप होएगा तो बन जाएगा और को नत्व होएगा ना कोणा हो जाएगा और क्री अंत रूप सिद्ध हो जाएगा तो ये है इस प्रकार के रूप है और फिर है चुरादी गण का इसमें जो है दो सूत्र जो जो है चुर चुर जो है चुरस्ते चुर वो चोरी के अर्थ में लगती है तो सब सत्यापाश रूप वीणा तूल श्लोक स्ने लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चु, चु, कि इन इन, इन इन इन इन इन शब्दों के साथ और चुरादी धातुओं के साथ चुराती जाती होगा तो स्व अर्थ में होगा स्व अर्थ में मतलब जो अपना अर्थ है चुराने का जो अर्थ है उसमें होगा होगा से इसको मैं अर्थ को थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। अर्थ यह है कि शुर से तो तो तो तो तो के प्रति केवल इकार बचता है और वह अनिच होने से जथा प्राप्त गुण और वृद्धि का निमित्त बनता है क्योंकि अचूर्ण या वहाँ पे वृद्धि हो जाए और तो इस प्रकार से सत्या शब्दों तो से चुर आदि धातुओं से इन शब्दों से तथा चुरादि धातु से अनिच प्रत्य हो तो चुरादि धातु से अणिच प्रत्यय होगा तो स्वर्थ में स्वार्थ में होगा और विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करेगा ई शेष बचेगा और ये होने की वजह से इसमें वृद्धि होंगे अच्छे और से अब जब ई ई इसका शेष होएगा तो और लघु दत्त उससे क्या है इसको चोर हो जाएगा चोर चोरी ये धातु बन जाएगी और चोरी धातु में फिर आगे धातु से धातु संज्ञा होने के बाद लेट शप और जो इकार है उसको गुण गुण हो करके चोर गुण हो तो, चोर ए, तो चोर ए को हो गया चोर आए, चोर आए, आगे शब्द का मिला और चोर आए इस प्रकार से चोरा चोरे की रूपए अब अगला सूत्र क्या है पद को क्रियाफल चंद्रिका में हो जब क्रिया हो, से आत्मयपद हो परिजन से आत्मयपद भी होगा तो आत्मयपद कब होगा जब क्रियाफल यदि कर्तिका में हो क्रिया का जो फल है जो चुराने का जो फल है या अगर कर्ता को ही मिल रहा है तो वहां पर कर्तिकामी फल होने के वजह से आत्मयपद होगा और अगर वो चुराने का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मी तो ये उभयपदी धातु है कहें कि जितनी भी चुनावी धातु तो है वो उभिंग मतलब ताद पदों से होता है में में ये सूत्रकार है और इसमें एक जो रूप बनता है इसमें इसको इसको मैं मैं एक बता करके मेरे से फिर मैं कैसे बनता है अचूचुर में लुंग में चिली को उड़ी सी तार चंग से चंग चंग होता है सिच के बजाय क्या होता है वहाँ पर चंग होगा तब चोर ठीक है, के चोरी तो हम बना चुके हैं, अब चोरी धातु में क्या होगा लुंग तेज और फिर लुंग लुंगड़ धातु अचोरी तो बन गया अब यहाँ पे चुने सजा सिच, जो है ये जो हैं चंग।, चंग होता है और चंग होने पर फिर चंग उपधा ह्रस्व की जब चंग परे हो तो उपदा को जो है ह्रस हो जाता है अण की उपदा तो उपदा को ह्रस हुआ तो चोर से बन गया चूर चूर ई फिर चुरी जो है वो ये बोलता है कि परे रहते हो हो जाता है तो हो जा, करके आ, चुर, चुर, चुर, तो आ, चु, ये ये और चूर चूर ई उसमें से चू चूर ई राजेश चुर बच्चा और ऐसी स्थिति होने पर काघुनी नोपे इस सूत्र से क्या होता है संवदभाव होने पर सन्वत भाव हो जाएगा और दीर्घो ये सूत्र क्या बोलता है कि जो लघु है उसको दीर्घ हो जाएगा तो सूत्र के अभ्यास के ऊ को दीर्घ होकर अचू चुर और उसमें फिर क्या है सूत्र से ऋ का लोप हो जाता है तो अचुर अत ये शेष रह जाता है और अचू चुर बन जाता है तो इसमें कई सूत्र ऐसा आए जो कि व्याख्या में नहीं पड़े थे जैसे चंग इससे चंग होता है नव चंगी उपद से उप हो जाता है तो चोर से चूर बन जाता है चंगी इस सूत्र से द्वित्व हो जाता है तो चूर जो है चुर चूर हो जाता है राधी शेष तो फिर सनव लगने चंग पर्यान लोगों से इससे सनवदभाग हो जाता है की की तरह इसको जा जाता है। सन की तरह इसको है फिर क्या होता है? कि दीर्घ लगा सूत्र की वजह से जो अभ्यास का उकार है उसको दीर्घ उकार हो जाता है और रेणी सूत्र से क्या होता है कि का लोप हो जाता है इनका लोप होने का फिर अछू छू जाती है ये इसमें विशेष था बाकी इसके अलावा जहाँ कहीं अभी ये जो कुछ भी जाए में चाहे चाहे धातु जितने भी गणों में जहाँ कहीं कुछ भी अगर परीक्षा में पाठ्यक्रम में अगर निर्धारित है और उसमें कहीं पे भी अगर दुविधा या शंका या जो मेरे कहने में अगर कहीं त्रुटि रही हो या दोष हुआ हो तो उसको आप जो भी सुन रहे हैं बताने की भी कृपा करें और इसके साथ साथ सुन करके कितना समझ में आ रहा है या गलती है या उसको सुधारा जाए वो तो बताएं बताएं साथ में कहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है और जो चीज़ पूछने योग्य लगती है नहीं मिल रही है तो परेशान होने के बजाय उसे जरूर पूछ ले तो हो सकता है क्योंकि मैंने कुछ जगह बड़ी एकदम तेजी से बता दिया हो सकता है कुछ कोई रूप लग रहा हो यह समझ में नहीं आ रहा है कहाँ बना किस लेकार में बना या फिर किस तरह से बनेगा या फिर सूत्र का अर्थ क्या है कहीं पे भी अस्पष्टता हो तो वो पूछा जा सकता है तो इस प्रकार से अभी तक हमारा हो गया ये बात है हमारे पास कृतंत प्रकरण कृत्य पूर्व कृतंत और उत्तर कृतंत अभी इसको देखते है इसमें क्या क्या किया जा सकता है वो भी क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से और संस्कृत भाषा को जानने की दृष्टि दृष्टि से, की से व्यवहार वर्तमान भूतकाल कालिक भविष्यत कालिक क्रीदंत और इसके अतिरिक्त कृत्य अधिक जो है उनसे और इन प्रत्यो का विशेष रूप से कर्तवाच्य कर्म वाच्य इन सभी में कहीं ना कहीं प्रयोग है कार्य करते हैं तो इनके रूप क्रियात्मक नहीं होते असल में तो क्रियाओं से धातु जो है वो क्रियाओं को व्यक्त करती है तो उनसे बनते हैं परंतु ये क्रियापद होने के बजाय ये संज्ञा पद बन जाते हैं जैसे क्रिया धातु से अगर उसमें प्रत्ये जोड़ो तो कर्तव्य बनता है कर्तव्य जो है वो क्रियापद तिगंत पद नहीं है बल्कि उसमें संज्ञा पद सुबंत पद है अब सुबंत पद है तो वो उसके रूप रामा रामो रामा की तरह या फिर नपुंसलिंग में जैसे उसकी तरह चलेंगे तो ये बड़ा ध्यान दें है कि ये किस तरह से तो कृदंत असल में क्या है कि बनते तो धातुओं से हैं पर धातुओं से बनने के बाद वो क्रियापद नहीं बनते संज्ञा पद बनते हैं विशेषण पद बनते हैं जैसे की रामाली शब्द है वैसे सुबंत पद बनते हैं वो बाकी तिगंत पद ये फर्क है बाकी तो वो जातपुर से ही तो अभी अभी के लिए ये पर्याप्त है और इसके बाद अब तिरंत प्रक्रम करेंगे परीक्षा के दृष्टि